जते पूर्णशन पूर्णमेवापशिष्यम शांति शाति शांति, शांति, शांति, शांति शंकराचार्य शुवादरा सूत्र भाष्य वंदे तो न ईश्वरो ओम शांति शांति शांति दक्षिणा मूर्त नम ओं थर्ड फ्रम राइट कि वो भी है ना एक मतलब अच्छा, है एक घुमा देर एक विधि विवाह पूरा हुआ आगे विधि क्या, क्या मंथ पृष्ट संख्या एक चार चार मंत्र विभाग अर्थ मंत्र मीमांसा मंत्र के लिए इसका देते हैं प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक मंत्रा प्रयोग समवेत अर्थात प्रयोग कालीन अर्थ का स्मरण करवाएंगे मंत्र मंत्र का यही कार्य है कि जिसमें प्रयोग प्रयोग अर्थात क्रिया हो रही है उसी समय में अर्थ का स्मरण करवाएंगे तेजाम चेसा मंत्राण तादृश अर्थ स्मारक एव अर्थ तत्व तादृश अर्थात प्रयोग समवेत अर्थ इसी को स्मरण करवा करके ही ये चरितार्थ होंगे अर्थात मंत्र का प्रयोजन यही है प्रयोग कालीन अर्थ का स्मरण करेंगे तो कहेंगे अर्थ का स्मरण कराना ये आवश्यक क्यों है अदृष्ट के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाएगा कहते न तो तद उच्चारणम अदृष्टार्थम तद उच्चारण मंत्र उच्चारण प्रयोग काल में जो मंत्रों का उच्चारण होता है अदृष्ट के लिए नहीं है न्याय कहते हैं संभवती दृष्टफल अदृष्ट कल्पनाया अन्याय जहा दृष्टफल हो सकता है वहाँ अदृष्ट का कल्पना करना यह अन्याय है न न देखिए संस्कृति में दक्षिण पार्श्व में नीचे से तृतीय पंक्ति में ननु एक पद होना चाहिए नु दृष्टि ब्राह्मण वाक्यादी नवात मंत्रों का कार्य आप कहते हैं कि अर्थस्मरण करवाना ये तो ब्राह्मण अंश वाक्य से भी हो जाएगा ब्राह्मण वाक्य दिना अभी समवाद मंत्र उच्चारण से अदृष्टार्थक अदृष्टार्थकत्व तो अनंगीकारे तदामनान तो से व्यथ्यापत्ति अर्थ का स्मरण ब्राह्मण वाक्य से भी हो जाएगा तो इसलिए मंत्र तो अदृष्टार्थक होंगे अदृष्टार्थक नहीं मानेंगे तो मंत्र अनर्थक होगा क्यों तो अर्थ तो ब्राह्मण वाक्य से भी आ जाता है तो ये मंत्र का यहाँ अभिपणना क्या आवश्यक है तो मंत्र अदृष्ट अर्थ के लिए ही मानेंगे तो नहीं मानने से ये मंत्र वाक्य ये व्यर्थ होगा इति आशंक्य आशंका करके कहते हैं मंत्री एवं स्व अर्थ स्मर्तव्य नियम विधि अंगीकारा मंत्री एवं मंत्र से ही अर्थ स्मर्तव्य अर्थ जो आप कह दे कि ब्राह्मण वाक्य से भी आ सकता है अर्थ कहते नहीं वहाँ नियम क्या है मंत्रेर एवं सह अर्थ है समर्तव्य नियम विधि अंगीकारात् मंत्र व्यर्थम् मंत्र का कथन करना यह व्यर्थ नहीं है क्योंकि वहां नियम विधि है कि मंत्रेर एवं अर्थ है मूल में न दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य से प्रकारातरेण संभवात् मंत्र व्यर्थ में वाच्य दृष्टि अर्थस्म से तो अर्थस्मरण ये दृष्ट है अर्थात पता चलता है ये प्रकारातरेण प्रकारातरेण ब्राह्मणवाक्य हो सकता है इसलिए मंत्रों का आम्नान आम्ना, आम्ना कथन ये व्यर्थ है कथें नाच्यम मंत्रेर एवं स्मर्तव्य नियम विधि आश्रयनाथ मंत्र से ही अर्थ का स्मरण करना है ऐसे नियम विधि है जहाँ नियम विधि होता है अगर उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो वो कर्म पूरा नहीं होगा मंत्र से ही अर्थ स्मरण करना है तो वहां नियम विधि है अभी नियम विधि क्या है उसके लिए कहते हैं नाना सासाधन साध्य क्रिया एकधन प्राप्त प्राप्त से अपर साधन से प्रापको विधि विधि नाधन साध्य ब्राह्मण वाक्य से भी अर्थस्मरण हो सकता है मंत्र वाक्य से भी अर्थस्मरण हो सकता है नाना साधन साध्य क्रिया क्रिया हो गया अर्थस्मरण जब एक साधन प्राप्त ब्राह्मण वाक्य से अर्थ स्मरण करना है ये प्राप्त हो जाने से अप्राप्त से अपर साधन मंत्र वाक्य से जो अर्थ प्राप्त करना स्मरण करना है वो अप्राप्त हो गया अगर आप ब्राह्मण वाक्य से अर्थ स्मरण कर लेंगे मंत्र वाक्य से जो अर्थ स्मरण करना था वो भी अप्राप्त हो गया तो यहाँ कहते हैं नाना साधनों से क्रिया हो सकती है एक साधन को आप ले लिए अपर अप्राप्त हो गया तो जो अप्राप्त हो गया अपर साधन से प्राप नियम विधीर नियमोविधि अगर आप मंत्र वाक्य को छोड़ करके ब्राह्मण वाक्य में चले गए मंत्र वाक्य अप्राप्त हो गया तो उसी समय में मंत्र वाक्य को जो प्राप्त करवाएगा उसको कहा जाएगा नियम विधि अगर वो मंत्र वाक्य में जा रहा है तब तो अप्राप्त रहा नहीं किंतु इसको छोड़ करके मंत्र वाक्य को छोड़ करके ब्राह्मण वाक्य में चले जाने का समय में मंत्र वाक्य अप्राप्त हो गया तो करते हुए ऐसे वहाँ नियम विधि नहीं है अच्छा। विधि है इसी प्रकार ब्राह्मण है ना एव इस प्रकार की नियम विधि नहीं है नहीं नाना साधन साध्य हो रहा है ज्ञान और उसमें अभी मंत्र को प्राप्त ब्राह्मण वाक्य भी प्राप्त तो है ब्राह्मण हो तो गया। तो हो गया तो अप्राप्त जाएगा मंत्र वाक्य अप्राप्त हो हो हो मंत्र प्राप्त तो अप्राप्त जाएगा ब्राह्मण वाक्य ऐसे हो सकता है अगर हुआ तो भी कोई हानि तो नहीं है क्योंकि वहाँ कोई नियम नहीं रेव नियम है मंत्र है ब्राह्मण ने वह ये नियम नहीं है जब ब्राह्मण वाक्य में ब्राह्मण वाक्य से अर्थ स्मरण कर किया तब मंत्र वाक्य अप्राप्त हो गया होने से प्राप्त करवाएगा ये नियम भी थी अप्राप्त अप्त अपरसाधन सेपको विधिमिधि यहां जैसे कहते हैं पाक्षिके सति विधिप्राप्त नियम परिसंख्येति त्र्यतौ परिसंख्येती गीयत अप्राप्तो अगर किसी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं है जो प्राप्त करो आएगा उसको कहा जाएगा विधि विधि अर्थात अपूर्व विधि इसको अपूर्व विधि कहा जाता है पूर्वम प्राप्तम न आसित तो अत्यंतम अप्राप्त यह विधि स अपूर्व विधि और नियम पाक्षी के सती मंत्रवाक्य से भी अर्थस्मरण कर सकता है ब्राह्मण वाक्य से भी अर्थस्मरण कर सकता है एक पक्ष में तो प्राप्त है मंत्र वाक्य से अर्थ स्मरण करना तो एक पक्ष में प्राप्त होने से उसको नियम विधि कहा जाएगा अपर तो पक्ष में जो अप्राप्त है उसको भी प्राप्त करवाएगा वो नियम विधि अर्थात नियम विधि आने से पहले एक पक्ष में प्राप्त है नियम कब होगा कहते हैं पाक्षी के सति पाक्षी के सति नियम विधि और तत्राप्त परिसंख्यति घीयते दोनों पक्ष से प्राप्त है तब तो उसको कहा जाएगा कि परिसंख्या दोनों पक्ष प्राप्त होने से परिसंख्या परी का अर्थ वर्जन संख्या अर्थ बुद्धि वर्जन बुद्धि तो दोनों उपाय से प्राप्त होता है उसमें कुछ अंश को वर्जन कराएगा ये होगा परिसंख्या विधि वर्जन त्याग आ, कुछ अंश को त्याग करवाएगा उसको कहा जाएगा परिसंख्या विधि आगे देंगे उसमें अच्छा विधि में पढ़ा है ये मंत्र अंश में ये अर्थात तो वास्तविक इसी इसी प्रकार के सब मंत्र होते हैं यह मंत्र को कह दिया कि ये नियम करने वाला मंत्र है तो नियम विधि कह दिया किंतु कि विधि अंश में नहीं ये समय है ये मंत्र अंश में है ये नियम करवा ये मंत्र नियम करवा दिया अर्थ प्रमाणांतरेण अप्राप्त से विधिर को विधि प्राप्त नहीं है उसको जो प्राप्त करवाएगा वो अपूर्व जैसे यथा यज स्वर्ग काम तो यजयत स्वर्ग काम तो ये कहेंगे ये अधिकार विधि भी है क्योंकि जिसको स्वर्ग का कामना है तो ये ही याग करेगा ये अधिकार विधि थि भी है मतलब विधि अंश में यदि मंत्र होने से कहते हैं कि अपूर्व विधि अपूर्व विधि अर्थात ये जिसको स्वर्ग चाहिए याग करे ऐसा अन्य उपाय से प्राप्त नहीं है इसलिए इसको अपूर्व विधि तो कहा स्वर्ग के लिए, लिए मतलब ये एक साधन है अन्य उपाय से प्राप्त नहीं है याग जैसा एक साधना है साधन है अन्य उपाय भी कहा गया है मतलब जो चाहता है वो याग करे अन्य भी है अन्य भी कर सकता है। स्वर्गार्थक स्वर्गार्थक यागस्य अप्राप्तस्य अनेन विधानात् हैग प्रमात अवर्गा प्रयोजन तो ऐसा जो याग है वो अन्य प्रमाण से अप्राप्तस्य अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है नहीं होने से अनेन अनेजेत स्वर्ग का ये मतलब वेद प्रमाण को छोड़ करके आगम प्रमाण को छोड़ करके अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है तो है। है, तो अन्य तो प्रमाण है ना वेद प्रमाण है वेद इस प्रमाण है, इसी प्रमाण में नाना उपाय कहा गया ये तो अन्य अन्य जो सब कहा गया तो वो सब वेद का ही अंश है इसलिए वेद प्रमाण है वेद प्रमाण को छोड़ करके प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि ये सब प्रमाण नहीं है इसमें वही वेद में नाना उपाय कहा गया है कही कह रहे हैं कि छोड़ अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है और वेद में नाना उपाय है वो सभी प्रमाण है स्वर्गार्थक याग से प्रमाणांतरण अप्राप्त से अने विधान तो स्वर्ग के लिए जो याग है वो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है और पक्षे अतःको विधिम विधि पक्षे अ उसका प्रापक जो प्राप्त करवाएगा ऐसा विधिको नियम विधि कहेंगे जैसा इत्यादि ब्रीहीन अवहंती कथम से पक्षे अापकत्व इतं ब्रहीन अवहंती कहने से एक पक्ष में अप्राप्त हो जाता है और इसको वो प्राप्त करवाता है ये कैसे हो गया कहते हैं इथम दिखाते हैं कने नहीं अवघात वैतुष्याम न प्रतिपाद्यतेहहीन अवहंती यह वाक्य अवहनन करने से तुष निकल जाएगा ये नहीं कह रहा है तो फिर ये क्या कह रहा है क्यों नहीं कह रहा है तो न प्रतिपाद्य अन्वय व्यतिरिक सिद्धत्त अवहनन करने से तुष निराकरण हो जाएगा ये तो अन्वय व्यतिरिक से सिद्ध है इसलिए विधि वो बात नहीं कर रहा है विहिन्न तु वैतुष्यार्थ कहते नहीं ये बात नहीं कहता है फिर क्या करता है कहते पहले से तो पता है अवहनन करने से तुषिमो को होगा ये तो पता है तो पता होने पर भी फिर ये वाक्य क्या कहता है कि हैं नियम करता है किंतु नियम अभी क्या नियम कहते हैं सूरण का पूर्ण करेगा नियम वैतुष्य अच्छा। ही नाना उपाय साध्यत्वात् यदा अवघात पर उपायन ग्रहीतम आरभ वैतुष्य नाना उपाय साध्य अन्य अन्य उपाय से भी वैतुष्य किया जा सकता है यदा जब अवघातन परित्यज्य अवहनन को छोड़कर के उपायांतर ग्रहित आरभते नख विदरन अथवा पाषाण घर्षण ये सब जो उपाय है जब अन्य उपाय ग्रहण करने के लिए आरंभ करेगा तदा अवघात अप्राप्तत्व न तब अवघात प्राप्त नहीं रहा अन्य उपाय प्राप्त हो गया से तद विधान नामक अप्राप्ता पूर्णम एवं अन विधि न क्रिय थे जो अवघात अप्राप्त हो गया उस अवघात का विधान नामक अप्राप्त अंश करेगा अवघात को छोड़ करके अन्य उपाय ले लिया तो अवघात अप्राप्त हो गया अभी वो अप्राप्त को प्राप्त करवाएगा ये हो गया पूर्णन करवाएगा अतच नियम विधौ अप्राप्त पूर्णात्मको पुरुना नियम एव वाक्या अप्राप्त अंश का प्राप्त करवाना यही नियम अर्थात ये अंश तो प्राप्त होना ही है ये नियम करेगा जिस पक्ष में प्राप्त है उस पक्ष में तो प्राप्त है जिस पक्ष में प्राप्त नहीं हुआ उसको छोड़ करके अन्य उपाय ले लिया उस पक्ष में भी अवघात को प्राप्त करवाएगा अर्थात तो, अर्थ तो हो गया कि अवघात ही नित्य होगा ये अर्थ हो गया पक्षे अप्राप्त विधानम इति विधानमत जब नख बीतलन अथवा पाषण घर्षण इत्यादि पक्षे ले लिया तो अप्राप्त हो गया अवघात इसका विधान करेगा कहेगा नहीं अवघात ही करना है भी एक बार नियम अभी थे कैसे नहीं उस पक्ष में प्राप्त नहीं था अच्छा ये प्राप्त प्राप करवाएगा तो करो हाँ, तो जिस पक्ष में अवघात करने का वो निर्णय कर लिया तब तो वो प्राप्त हुआ जिस पक्ष में एक पक्ष में अप्राप्त होता है उसमें ये प्राप्त करवाएगा अर्थात ये विधि होने से पहले एक पक्ष में तो प्राप्त है अन्य पक्ष में प्राप्त नहीं है जिस पक्ष में नहीं उस पक्ष में भी करवाएगा ने ने प्राप्त होता है। अभी वो तो वो उसका स्वातंत्र्य अर्थात वो अन्य व्यतिरक कैसे जानता है न कविदल करने से भी होगा ये करने से भी होगा ये सब उपाय अनुय व्यतिरक से पता है इसको कहेंगे नियम विधे अर्थात पक्षी अप्राप्त से प्राप्त करवा करके अर्थात तो सर्वत्र प्राप्त करवा दिया आगे परिसंख्या विधि परिसंख्या अर्थात परी का अर्थ वर्जना, संख्या का अर्थ बुद्धि देखिए दक्षिण पार्श्व में नीचे एक नंबर टिप्पणी दिया एक सौ उनचास पृष्ठ संख्या परिशब्द्र वर्जनार्थ परेर वर्जने इति पाणी निस्मृत है पाणी निम कहते हैं परेर वर्जन परिसब्द वर्जन अर्थ में संख्या बुद्धि ही संख्या शब्द का अर्थ है बुद्धि हैं। तो परिसंख्या वर्जन बुद्धि वर्जन अर्थ त्याग त्याग बुद्धि परिसंख्या जनक विधि ही परिसंख्या विधि परिसंख्या का जनक अर्थात वर्जन बुद्धि का जो जनक होगा उसको परिसंख्या विधि कहा जाएगा वर्जन बुद्धि का जो ज्ञान करवाएगा विधान वर्जन बुद्धि का जो विधान करता है अर्थात आपको यहाँ वर्जन बुद्धि होनी चाहिए इस प्रकार की जो कहेगा परिसंख्या जनक विधि परिसंख्या संख्या, संख्या बुद्धि वर्जन बुद्धि का जनक जो विधि अर्थात वो बुद्धि श्रवण होने से हमारे अंदर में वर्जन बुद्धि जन्म हो जाएगा तो वर्जन बुद्धि का जनक दो नंबर टिप्पणी आगे रामायण तथा तो देवल स्मृति में भक्ष्य पंच नखों को नाम दिए हैं पांच नख वाले जितने होते हैं मनुष्य बंदर इत्यादि जितने होते हैं उनमें से पांच ही, ही खाए जाने वाले हैं कहता है पंच पंच नखा भक्षा ब्रह्म क्षेत्र राघव बलि कहता है रामजी को क्योंकि ये बलि जो है पांच नख वाला है वो बानर सुग्रेव का बड़ा भाई उसको रामजी मार दिए तो बलि कहता है हम तो भवश्य नहीं है हमको क्यों मारते है <laughs> तो क्यों भवश्य नहीं है बलि कहता है राम को तो सशक सल की गोधा खड़गी कुरुथ पंचम सशक सशक खरगोश सलक सल जो कांटा वाला ये होता है प्राणी होता है और गोधा गोधा तो है क्या आश्रम में कभी कभी घूमता है बूढ़ा होता है एकदम बहुत बूढ़ा हो गया और सर इस होता है ना जमीन में चलता है इतना बड़ा होता है कभी कभी यहां भी चलता है कि आश्रम में भी कई बार देखें हैं लोग एकदम वो तो वृद्ध हो गया और खड़गी खड़गी, खड़ग का मतलब ये मादा खड़गी तो खड़ग अर्थात गंडार कहते हैं खड़ग मृगा जो तरह संग्रह में आता है रैनो रैनो कहते हैं और कुरमा कुरमा अर्थात कछपा कछुआ ये पांच ख वाले ये भक्षण योग्य है इसको छोड़ करके अन्य पांच नख वाले भक्षण योग्य नहीं है क्यों ये पांच देखिए प्राप्त करना इतना आसान नहीं है तो अगर आपको मन से भक्षण करने का इतना आग्रह है तो परिश्रम करके इसको प्राप्त करिए तो फिर परिश्रम का आधा में कहेंगे जाने तो चाहिए तो छोड़ देगा हाँ आजकल तो आजकल सभी मिल जाएगा कोई पैसा अधिक लग सकता है सब मिल जाएगा तो एक व्यक्ति था कहता है देखो हमारा काम ला करके पहुंचाना आप कागज लिख के हमको दे दो आप लिख करके दे देंगे कि दो पूंछ वाला हाथी हमको चाहिए वो हमारा काम आपको पहुंचाएंगे आप किंतु तो कागज में लिख के देंगे ये वहां मिलता है यहाँ मिलता है ला करके पहुँचाना हमारा काम में <laughs> तो, तो सब कुछ जगह में मिलता है लाने वाला भी मिलते हैं तो ये हो गया रामायण में और देवल स्मृति में भी है जीव के आर पीछे पड़ा है पंच पंच नखा भक्ष धर्मतः परिकीर्ति गोधा कूर्म ससह खड़ग सल चेतित स्मृता ये देवल स्मृति में है वही पांच ये धर्मत ये मतलब उनको भक्षण कर सकते हैं पाप नहीं होगा अन्य किसी को भक्षण करेंगे तो पाप होगा अभी देखिए परिसंख्या विधि उभयुग युगपद प्राप्तो इतर व्यापृति पर विधि ही परिसंख्या विधि उभयच युग प्राप्ति दोनों युगपद प्राप्ति हो जाते हैं तो मतलब यह दोनों पक्ष से प्राप्त होता है क्या ये जो पंच पंच नखा भक्ष पांच नख जितने हैं उनमें से पांच ही भक्षण योग्य है ये अगर वाक्य नहीं होगा जिनको मांस भक्षण में राग है वो पांच पांच नख को भक्षण करेगा नहीं करेगा राग से प्राप्त है और शास्त्र भी प्राप्त करवाता है तभी रागतः तो शास्त्रतः तो ये उभय विधि से ये प्राप्त ही है इसलिए पक्षी अप्राप्त ऐसा तो यहाँ नहीं है यहाँ नियम विधि नहीं हो पाएगा तो अभी उभय पक्ष से प्राप्त हुआ देखिए दक्षिण पार्श्व में हिंदी में तृतीय पंक्ति में दिया उदाहरणार्थ पंच पंच नखा भक्षा वाक्य लिया जा सकता है मांस भक्षी लोग पंच नख तथा अपंच नख दोनों प्रकार के जीवों का भक्षण करते हैं ये तो राग से प्राप्त हो गया इसके लिए कोई शास्त्र विधान नहीं करता अतः तो इसको रागतः प्राप्त कहा जाता है और दूसरी ओर पंच पंच नख भक्ष शास्त्र से भी प्राप्त है तो होने से इस प्रकार एक ही पंचनखा नख भक्षण क्रिया राग से भी तथा शास्त्रतः तो दोनों ओर से प्राप्त हुआ इसलिए राग को आश्रय करके शास्त्र को छोड़ देगा ऐसे पाक्षिक प्राप्ति नहीं हुआ इसलिए यहां नियम विधि नहीं होगा वह पक्ष से प्राप्त है चाहे अपूर्व विधि भी नहीं है अपूर्व विधि क्यों नहीं है कहते हैं ये तो प्राप्त है राग से भी प्राप्त है अगर ये शास्त्र आकर के अगर विधान करेगा तब तो माना जाएगा कि पहले पता नहीं था शास्त्र कहता है पंच पंच नक्षा तो अपूर्व विधि हो जाएगा ये भी नहीं तो राग से प्राप्त है तो इसलिए कहते हैं कि ये परिसंख्या विधि है परिसंख्या कैसे अच्छा आगे हिंदी देख लीजिए आगे पंक्ति इस स्थिति में पंच नख भक्षण की प्रवृत्ति से भिन्न अपंच नख भक्षण से निवृत्ति का प्रतिपादन परिसंख्या का अर्थ हुआ अपंच नख भक्षण नहीं करना है यही यहाँ वाक्य का तात्पर्य हो गया रागत प्राप्त था फिर ये प्राप्त करवाया ये जो नियम विधि व्याकरण में क्या कहते हैं सिद्धे सिद्धे सती आरंभ नियम ये व्याकरण में यहाँ राग से पहले प्राप्त था सिद्धे सती आरंभ हुआ अर्थात ये यहाँ मीमांसा में इसको परिसंख्या विधि कहेंगे इसी स्थिति को व्याकरण में नियम विधि कहेंगे व्याकरण में जो नियम विधि यहाँ परिसंख्या विधि कहा जाता है तो सिद्धे सती पहले राग से प्राप्त था फिर आगे शास्त्र कहता है इसको यहाँ परिसंख्या विधि कहा जाता है तो क्या कराएगा तो नियम कराएगा अर्थात तो इसका अन्य नहीं करवाना है व्याकरण में नियम विधि क्या करेगा ना यही करना है पति ही समास समास में ही घी संज्ञा होगा वो कहेगा वहा का नियम विधि यहाँ का परिसंख्या विधि शब्दतः तो समान प्रकार की है किंतु तो यह क्या करेगा समास इतरों में घी संज्ञा नहीं होना है ये परिसंख्या करवा दिया समास में नहीं करना है घी संज्ञा ये कहेगा तो व्याकरण में भी ये अर्थ आता है कि तो अर्थ तो आता है शब्द तो कहेंगे समास में ही घी संज्ञा करना है तो अर्थ से क्या हो गया समास में घी संज्ञा नहीं करना है प्रतिशब्द शब्द यहाँ किंतु ये वही अर्थ कहेगा कि इतर में नहीं करना है तो इसको करना है कदा नामना व्याकरण में किन्तु इसको करना है इतर को नहीं करना है यहाँ कहेंगे ऐसा नहीं इतर को नहीं करना है इतना में तात्पर्य है पंचनों का भक्षण करना है आज कहते ना ये दिन है वो दिन है कहते <laughs> ऐसा नहीं है इतर का भक्षण नहीं करना है उसमें तात्पर्य परिसंख्या क्यों कहते वर्जन बुद्धि है यहाँ कर्तव्य बुद्धि नहीं कह रहा है इसलिए करना है ये बुद्धि नहीं कहेगा एक में युगपद युगप्राप्त इतर व्यावृतिपरो विधि परिसंख्या विधि इतर का व्यावृति में ही उसका तात्पर्य रहा यथा पंच पंच नखा भक्षाईद वाक्य न पंच नख भक्षणपरम अगर ऐसा होता तो मीमांसा में इसको नियम विधि जैसा मान लेते हैं अथवा व्याकरण में जैसे नियम विधि कर देते हैं पति समस एव तगत प्राप्त ये वाक्य विधान नहीं करता है क्योंकि इधर तो से प्राप्त है पंच पंच नख पंच नख सबका भक्षण तो राग से प्राप्त है पंचा पंचा ना, प्राप्त है, ना भी नियम पर जो इदम ही वाक्यम न पंच नख भक्षण परम अर्थात अपूर्व विधि नहीं है पंच भक्षण पर अर्थात अपूर्व विधि ये नहीं है क्यों रागतर प्राप्त इधर तो ज्ञात है ना भी नियम अर्थात एक पक्ष में प्राप्त नहीं होता है कहते यहाँ ऐसे नहीं है वहाँ तो दोनों उपाय से प्राप्त है राग से प्राप्त है शास्त्रो से प्राप्त है इसलिए यहाँ नियम भी नहीं हो पाएगा दोनों दोनों अच्छा अच्छा न ऐसा नहीं है दोनों उपाय से प्राप्त है इसलिए एक पक्ष में अप्राप्त ऐसा यहाँ नहीं है किंतु जो वर्जन करना है वो विषय को लेकर के प्राप्त प्राप्त उपाय को लेकर के ना ये विषय को वर्जन करने का बात कहते हैं उपाय हो गया कि शास्त्र और राग तो ये शास्त्र और राग पंच भक्षण में दोनों प्राप्त हो गए ये दोनों उपाय से पंच भक्षण प्राप्त हो रहा है तो एक उपाय को छोड़ देता है राग उपाय को छोड़ देता है नहीं राग उपाय में प्राप्त था और शास्त्र से प्राप्त हुआ कोई उपाय को छोड़ता नहीं तो क्या किया पंच नख विषय है भक्षण का विषय ये विषय को प्राप्त करने वाले दो उपाय जो प्राप्त हुआ विषय ये विषय से इतर को वर्जन करवाया उपाय को नहीं उपाय दोनों ही रहे वर्जन करवा दिया विषय को वर्जन करवाया उपाय को कुछ नहीं किया ना। है ना उपाय पंच नख भक्षण में दो उपाय है शास्त्र में भी है रागत में है वो दोनों को नहीं हटाया दो ना अन्यत्र हटा दिया पंच विषय में राग को भी हटाया नहीं राग तो सर्वत्र प्राप्त था अन्य विषय में हटा दिया राग ना नियम पंच पंच नख, नख भक्षण से युगपद प्राप्ते, युगपद अर्थ राग शास्त्र दोनों से पंच पंच नख भक्षण से युगपद प्राप्ति पक्षे अभाव यहाँ दे दिया पंच पंच नख भक्षण युगपद का अर्थ राग शास्त्र दोनों उपाय से प्राप्त हो गया तो पक्षे एक राग को ले लिया तो शास्त्र प्राप्त नहीं हुआ ऐसा नहीं यहाँ तो दोनों से प्राप्त किंतु यहाँ मीमांसा परिभाषा में पंचापंच नक भक्षणों से ऐसा दिया पंच नख भक्षण अपंच नक भक्षण राग से सभी प्राप्त है अपंच नक भक्षण का मतलब वर्जन करवाना ऐसा मीमांसा परिभाषा में दिए हैं तो अर्थात विषय में प्राप्ति अप्राप्ति का बात कहा हुआ है तो उपाय में प्राप्ति अप्राप्ति का बात कर रहे हैं थोड़ा अंतर दोनों जगह में व्याख्यान थोड़ा अलग दिए तात्पर्य नियम विधि विधान में तात्पर्य पंच पंचम्स होने से युग पद युग पद होता शास्त्र और राव दोनों उपाय से प्राप्त होने से पक्ष प्राप्ति पक्षी अप्राप्ति अभाव तो दोनों पक्ष से प्राप्त हो गया अत इदम् अपंच नख भक्षण निवृत्ति परमिति भवती परिसंख्या विधि अपंच नख भक्षण का निवृत्ति करवाएगा ये परिसंख्या विधि हुआ अच्छा। परिसंख्या श्रावति, लाक्षणिकेदौ स्रौती परिसंख्या होती है और लाक्षणिकी परिसंख्या स्रौती हिर्घायिका हाँ, श्रोतो इति स्रोत अण हो गया परिसंख्या स्त्रीलिंग हो गया इसलिए से हो गया सेवती अर्थात तो साक्षात तो शब्द आ गया है लाक्षण की जहाँ साक्षात तो शब्द सुना नहीं गया ये जो परिसंख्या करने के लिए साक्षात शब्द नहीं है अर्थ से प्राप्त होता है लक्षण से प्राप्त होता है साधा परिसंख्या विधि दिविधा स्रौती लाक्षणिकी ची स्रौती दिखाते हैं तत्र तो अत्र त्र इति स्रौती परिसंख्या अत्र आवपती अत्र तो यहाँ ये यह आप में पढ़ सकते हैं एक सौ इक्यावन से अंतिम पैराग्राफ है आबपंक्ति आदि की व्याख्या प्रतीक है वहां से लेकर के एक सौ बावन प्रथम द्वितीय पैराग्राफ का पूरा पुरातक तो। ये इतना हिंदी में ये बात कहे है जो मूल में एक पंक्ति दिया है अत्र ही, ही एव आबपंक्ति अत्री एव आपंती परिसंख्या करना है और कोई विकृति याग है विकृति याग में सामगान वो प्रकृति बहुत विकृति ही कर्तव्य कह करके विकृत में प्राप्त हो जाएगा तो मान लीजिए मान लीजिए कि प्रकृति याग में कितना संख्या सामोगान करना है ये प्रकृति याग कहा गया है और विकृति याग में संख्या कितना है वो भी कहीं कहीं कह दिया गया तो होने से अगर प्रकृतिबद्ध विकृति ही कर्तव्य कहेंगे तो विकृति याग में संख्या कहने वाला जो शब्द है वो तो व्यर्थ हो जाएगा अगर दोनों समान नहीं हुआ तो मान लीजिए प्रकृति में देखिये एक सौ हिंदी में नीचे से तृतीय पंक्ति नीचे से दिया है एक श्लोक दिया है उसका ऊपर में तृतीय पंक्ति एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजाकामम कामम एक विंश वो करना है त्रिणबे तीन बार नव अर्थात सताइस त्रिणबेन ओ काम जो बोलो चाहता है सताइस एक विंशन प्रतिष्ठा कामम जो प्रतिष्ठा चाहता है एक विंश द्वात्र पवमान अभिशेचनीय अविशेचनीय कर्म हिंसात्मक कर्म उसमें बत्तीस पवमान करना है तो ये इतने सामगान ये करना है तो प्रकृति याग में जितना करना है अगर विकृति में इस प्रकार की कह दिया मान लीजिए कि प्रकृति में है एक विकृति में अगर कोई विकृति आ है जिसमें एक कहा गया जितना है उतना कह दिया किंतु अगर कहीं प्रकृति में आ गया एक विंशति विकृति में आ गया सताइस त्रीनवती कभी तो विकृति में अधिक पढ़ना है आप ये मंत्र कहाँ से आएगा कहते हैं जो मंत्र प्रकृति में कहा गया इक्कीस बार करना है उसी को और पुनर्वृत्ति करके आपको संख्या पूर्ण कर लेना पड़ेगा अन्य कुछ मंत्र नहीं लाएंगे प्रकृति में जो मंत्र है उसी मंत्र को आप जितना अधिक बार चाहिए उतना बार कर लेंगे तो ठीक है मान लीजिए प्रकृति में इक्कीस है विकृति में बत्तीस है आपको और ग्यारह अधिक करना पड़ेगा यह जो इक्कीस मंत्र प्रकृति में है वो चार पांच प्रकार के मंत्र हो सकते हैं जैसे देखिए एक सौ बावन पृष्ठा में हिंदी में अंतिम पंक्ति दिया है नीचे से दूसरा पंक्ति अंतिम से गायत्री बृहती अनुष्टुप ये तीनों ये मंत्र होते हैं इसके अतिरिक्त पवमान संबंधी छंदो पवमान ये भी करना मतलब पवमान ये एक प्रकार की छंद है तो ये जो छंद है आपको जो संख्या बढ़ाना है ये आप पवमान स्त्रोत्र का ही संख्या बढ़ा सकते हैं नाना प्रकार की प्रकृति में स्त्रोत्र हो सकते हैं किंतु आपको अगर संख्या बढ़ाना है तो पवमान को ही अधिक आवृत्ति करके संख्या पूर्ण कर लेना है और कहीं हो सकता है कि प्रकृति में अधिक है विकृति में कम है तो आपको घटाना पड़ेगा और विजय घटाएंगे वो भी पवमान स्त्रोत्र को घटाएंगे बढ़ाना है घटाना है तो पवमान को और अधिक आवृति कर लीजिए अथवा पवमान को घटा दीजिए पवमान स्त्रोत्र का कुछ छोड़ दीजिए और तो पांच पवमान मात्र है आपका विकृति में संख्या कुछ तीन कम होता है अर्थात पांच पवन मानो से आप दो करिए तीन छोड़ दीजिए तो ये बात यहाँ कहते हैं मूल में एक सौ एक चार में तत्र वो एक विशेष स्त्रोत्र है जो अर्थात यज्ञ मंडप से बाहर जा करके परिक्रमा करके कल जो आया था ना पवमस्त्रोत्र उच्चारण करके फिर परिक्रमा करते हैं तो ये एक प्रकार के विशेष स्त्रोत्र हैं दस हजार पवमस्त्रोत्र है शेष्वामी कहे हैं मूल में तत्र अत्र ती एव इति आवपन्तीउती परिसंख्या यहाँ सुनाई गया एव साक्षात्कारण अतिरिक्त स्त्रोत्र व्यावृतिर अभिधा अत्र अत्री एव अत्र अर्थात पवमाने एवं आवपंति अर्थात बढ़ाना घटाना करना है तो पवम स्त्रोत्र में ही करना है बढ़ाएंगे तो आवाप ग्रहण करेंगे घटाएंगे तो उद्वाप छोड़ देंगे ये, ये अत्र आवपंति आवपंति ऐसा गायती अत्री अत्री अर्थात पवमाने अर्था अवधारण करवाता है पवान अतिरिक्त स्त्रोत्र का व्यावृति करवा दिया अत्रही एव, में ही आप संख्या आवाप उद्वाप कर सकते हैं आवपति आ गान करते हैं पवमान में ही संख्या बढ़ा करके घटा करके गान करते हैं ये वाक्य का अर्थ हो गया मंत्र मंत्र मंत्र अर्थात जो पवमान स्तोत्र स्त्रोत्र है यही स्त्रोत्र है स्तोत्र हाँ, एक विशेष प्रकार की मंत्र है तो अर्थात प्रगीत मंत्र साध्य तो मंत्र है प्रगीत मंत्र साध्य गुणी गुण गुणकीर्तनम गुणी में गुण रहेगा प्रगीत मंत्र साध्य गान किया जाएगा जो मंत्र उसके द्वारा गुणीनिष्ठ गुण कीर्तन करेंगे तो उसको स्तोत्र कहा जाएगा जैसे महिना ये गान किया जाता है और अप्रगित मंत्र साध्य उसको कहा जाएगा शस्त्र स्तोत्र और शस्त्र दो प्रकार के मंत्र होते हैं तो ये स्तोत्र अर्थात तो गान किया जाने वाला है ये स्रौती का विचार चल रहा है। रहे तो यहाँ क्यों हुआ कहते यही श्रुत है साक्षात ये परिसंख्या ये परिसंख्या कहता है क्या पवमान से अतिरिक्त में आप आवाप उद्वाप नहीं करना है बढ़ाना घटाना पवमान अतिरिक्त में नहीं करना है, ये, ये वर्जन नहीं है। कैसे वचन हाँ भर्जन कर दिया अन्य को भर्जन करवा दिया न पवमान इतर को वर्जन करवा दिया बढ़ाना घटाना है तो पवमान में ही बढ़ाना घटाना है इतर में नहीं इतर को वर्जन करवा दिया करता है ये कार्य और ये स्रोती क्यों हो गया कहते साक्षा श्रोत है ये एवकार पवमान अतिरिक्त स्त्रोत्र व्यावृतर अभिधान पवमान से अतिरिक्त स्त्रोत्र का व्यावृत्ति कर दिया गया और पंच, पंच नखा भक्सा इति तो लाक्षणिकी यहाँ कोई साक्षात शब्द नहीं कि इतर व्यावृत्ति करवाने के लिए वहां तो एवंकार है तो इतर व्यावृत्ति वाचक पद अभा अतः एवं ऐसा त्रिदोष इसलिए जो लाक्षण की परिसंख्या होती है उसमें तीन दोष आते हैं क्यों कहते हैं यहाँ शब्द से नहीं है अर्थ से आप ला रहे हैं इसमें तीन दोष आएगा कहते है परिसंख्या या दो सूत हानिर कैसे यही कह दिया इतर व्यावृति वाचक पद जहा नहीं है किंतु आप इतर का व्यावृत्ति करवाते हैं पंच पंच नखा भक्षा आप कहते हैं अपंच पंच नख भक्षण का निवृत्ति करवाएगा कहा शब्द तो कहाँ है ये तो कहता है कि भक्ष्या अभक्सा नहीं कहता है वहा एवकार है अत्री एव एव कह देने से इतर का व्यावृत्ति करवा देगा यहाँ पंच पंच नखा भक्सा एवं अगर ऐसा कह देते हो जाता ऐसा अच्छा नहीं है दो परिसंख्या लाक्षणिक परिसंख्या में तीन दोष है श्रुतहानी अश्रुत कल्पना प्राप्त बाध तीन दोष हो गया आगे बताते हैं एक एक अर्गे तद तो उक्तम भट्टाचार्य श्रुता परित्यागा अश्रुता कल्पना बाधा द्वितीय एवं त्रिदुषणा श्रुता परित्याग कर दिए श्रुतहानि अश्रुता कल्पना अश्रुतकना कर दिए और प्राप्त से बाध ये तीन दोष आया बताते हैं आगे आगेहानी क्या है कहते हैं श्रुत क्या श्रुत हुआ है पंच नख भक्षण पंच पंच नख भक्ष्या कहा गया गंगा स्नानम कर्त्तव्यम ये कर्तव्य कहा गया इसको और आप इसको जो श्रुत है उसका आप छोड़ दिए तो पंच पंच नख भक्ष्य अभी आप शब्द का ये अर्थ नहीं है कहते हैं अपंच पंच पंच नख भक्षण निवृत्ति ये अर्थ हो गया तो जो शब्द से सुनाया जाता है आप तो उसको छोड़ दिए त्याग कर दिए तो ये अर्थात तो पंच नख भक्षण से हानात त्याग कर दिए और अश्रुत अपंच नख भक्षण निवृत्त है कल्पना ये तो वहां साक्ष्य शब्द नहीं अपंच नख भक्षण की निवृत्ति यहाँ तो शब्द नहीं है ये कल्पना की है और प्राप्त से राग से प्राप्त है पंच अपंच नख भक्षण सभी का प्राप्त है तो हैं, अभी अपंच नख भक्षण जो प्राप्त था राग से उसका अभिवाद हो गया पंच नख भक्षण तो बाद नहीं हुआ किन्तु अपनख भक्षण जो राग से प्राप्त था उसका बाद हो गया क्योंकि अपंच नख भक्षण का निवृत्ति के लिए वाक्य में कोई शब्द है क्या नहीं है नहीं होने से आप अर्थ से ला करके अर्थ का बाध कर देते हैं जो प्राप्त था प्राप्त, था। प्राप्त था। ता ता प्रांगा ता प्रांगा ता से प्राप्त से अर्थात रागात प्राप्त राग से जो प्राप्त था अपंच पंच नख अपंच नख भक्षण भी प्राप्त था पंच नख भक्षण भी प्राप्त था उसमें से आप एक अंश में बाध कर दिए नहीं कर सकते हैं अस्मिश दोष त्र दोसनिष्ठम श्रुत हानि अश्रुत का, का कल्पना ये दोनों शब्द का कार्य हो गया और प्राप्त बाद ये अर्थनिष्ठ अर्थात प्राप्त था जो पंच अपंच सभी का भक्षण प्राप्त था ये अर्थनिष्ठ इसका शब्द के साथ कोई मतलब नहीं जो प्राप्त था वो तो ऐसे ही मतलब राग से प्राप्त था इसलिए उसका शब्द के साथ कोई बात नहीं है जो निवृत्ति करवा दिया ये शब्द से निवृत्ति करवाता है अर्थनिष्ठ देख तो ये हो गया मंत्रों का अभी कहते हैं ये समु प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व न संभवती जो मंत्र में प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व नहीं है जैसे होम फट इत्यादि समय कोई अर्थ स्मरण नहीं करवा रहे तद उच्चारण से अनन्य गृष्टर्थकत्व कल्प्यते न जिसका कोई दृष्ट नहीं अदृष्ट कल्पना करेंगे क्योंकि इससे तो कोई अर्थ का स्मरण नहीं हो रहा है तो ये हो गया दो प्रकार की ये परिसंख्या विधि श्रौती और लाक्षणिकी जो लाक्षणिकी हो गया उसमें तीन दोष होगा स्रोती में कोई दोष नहीं क्योंकि तो साक्षात शब्द है लाक्षणिक में वर्जन करने के लिए कोई साक्षात शब्द नहीं है अभी तो पंच का नक्ष्य का था मतलब खाना चाहिए ऐसा शब्द है किंतु आप अभी श्रुत का हानि कर दिए अश्रुत का कल्पना कर लिए और प्राप्त जो था राग से उसका बाद हुआ तीन दोष आएगा ये लाक्षणिकी में तो क्या हो? हो? ये मंत्र है किंतु मंत्र का कार्य हो गया कि प्रयोग और समवे तो अर्थ तो इसमें कोई प्रयोग तो कोई अर्थ का तो स्मरण नहीं हो रहा है तो कहेंगे ये मंत्र व्यर्थ हुआ तो कहेंगे दृष्ट फलों का जहाँ नहीं होता है अदृष्ट कल्पना करेंगे इसलिए वो मंत्र जो मंत्र में हुफ इत्यादि आते हैं वो उच्चारण करने से अदृष्ट होता है मानना पड़ेगा क्योंकि अनर्थ का नहीं होगा कुछ ना, नहीं। से भी नहीं हाँ ये तीन दोष रहेगा किंतु ये मतलब परिसंध क्या है वर्जन बुद्धि करवाता है नियम विधि तो ना। ना। नहीं है क्यूँकी यहाँ दोनों पक्षी तो प्राप्त ही हो रहा है नियम विधि एक उपाय से प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ तो शास्त्र भी प्राप्त करवाता है रागस भी प्राप्त होता है दोनों उपाय से प्राप्त हो रहा है दोष हुआ किंतु तो ये दोष से लाभ अधिक है मतलब ये शब्दगत दोष अर्थगत एक दोष है दोष क्या हुआ कहते हैं जो राग से प्राप्त था पशु हिंसा उसका वर्जन करवाया ये तो सही में उसका अर्थात ये तो पुण्य का ही पुण्य जनकों का तो ये वेद को पांच बार किया था विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद विधि मंत्र दोनों हो गए आगे नामध्येय नामध्येय ध्यय अर्थात नाम मात्र जैसे आया था अग्निहोत्रम अग्निहोत्र ये नाम मात्र है ये नहीं कि अग्नऊ होत्रम अग्नि में हवन करे ऐसा नहीं है अथवा अग्न होत्रम अग्नि देवता के लिए हवन करे ऐसा नहीं अग्निहोत्र कर्म है नामधेय कहा जाता है नामधेय विभाग आगे नाम नांच अर्थ नामधे विधेयारिच्छेदत्व जो नामधेय होते हैं ये विधेय जो अर्थ है उसका परिच्छेद करते हैं दूसरों से भिन्न करवा देते हैं जैसे कहा जाएगा कि गौतम जी को बुला लीजिए अभी गौतम जी को बुला लीजिए कहने से क्या को बुला करके लाएगा? नहीं लाएगा विधेय अर्थ का परिच्छेद करवा देना दूसरों से भिन्न करवा देना ये नाम अध्यय केवल नाम मात्र कह दिया तथा तो ही उदभी यजेत पशु काम इत उदीद शब्दों याग नाम अध्यय उ तृतीयांत है उद्भिद यहाँ की याग का नाम है तो कि याग कौन करेगा कहते पशु काम तो एक अधिकार विधि है ये पशु का पशु जिसको चाहिए अत्र उदित शो याग नम धेयम तेन च विधेय परिच्छेद क्रिय तधेय है विधेय है याग जो विधेय याग है उसका परिच्छेद करवा दिया है ये ही करना है दूसरा नहीं करना है तथा तो बताते हैं अनेन वाक्यन अनेकवाक्य उजेत पशु काम वाक्यन फलो उद्देश्य फल यहाँ क्या है पशु पशु फल को उद्देश्य बना करके अन्य उपाय से प्राप्त नहीं है ऐसा याग का विधान किया जाता है इसलिए उत्पत्ति विधि भी है क्योंकि आपको प्राप्त नहीं है कर्म प्राप्त नहीं है कर्म का स्वरूप विधान कर दिया उद्भिद याग करे ये उत्पत्ति विधि हो गया और इसमें पशु काम है इसलिए ये अधिकार विधि भी है ये दोनों विधि हो जाएगी उत्पत्ति विधि अधिकार विधि भी होगा पशु काम फल को उद्देश्य करके याग का विधान किया फल को उद्देश्य करके याग का विधान कर दिया आपको कह देना चाहिए यजे तो पशु काम जैसे कहते हैं यज तो स्वर्ग काम इसी प्रकार की यज तो पशु काम इतना कह दीजिए तो अगर यज तो पशु काम कह देंगे तो कौन सा याग करेंगे पशु चाहिए तो कहते याग सामान्य से अविधे याग सामान्य का तो विधान नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे टीका में देखिये दसम पंक्ति में है छोटा छोटा अक्षर लिखा है प्रतीक उद्भिद शब्दात उद्भिद रूपो याग इति ज्ञात इति दिया है न उसका आगे उद्भिद शब्दाद पुनर् उद्भिद नामको यो याग सव अत्र याग विशेष विज्ञात है उदभीद शब्द से उद्भिदा ऐसे वाक्य में है तो यह शब्द से उदभी नामक जो याग वही यहाँ विधेय होता है विधान किया जाता है एवं सिद्धम उद्भिद शब्द से अच्छा नहीं सप्तम पंक्ति में प्रतीक दिया है यागेति यती एक दो तीन चार पांच छठ पंक्ति में यागेति दिया है ष्ठ पंक्ति में साधन बैलक्षण्यम अंतरेण फल बैलक्षण्य अनुपत न अत्र याग आकर मे गया न अत्र याग सामान्य विधि अगर आप कह देंगे यजेत तो पशु जिसको पशु चाहिए वो कोई भी याग करे याग सामान्य कहते याग सामान्य का विधान नहीं किया जाएगा क्योंकि उपाय में बैलक्षण्य नहीं आएगा तो फल में वैलक्षण्य नहीं आएगा आपका फल चाहिए पशु ये विलक्षण फल है तो इसलिए उपाय में भी विलक्षण रखना पड़ेगा किसी को ऊपर में मूल में कह रहे याग, <coughs> याग सामान्य का विधान नहीं करेंगे क्योंकि याग सामान्य का उपाय सामान्य हो जाएगा तो फल सामान्य होगा स्वर्ग प्राप्त होगा तो याग विशेष एवं विधेयत इसलिए यहाँ याग विशेष का विधान हुआ को असो को आगे तत्र कोसो कौ को को चाहिए न तौसो याग विशेषायाम वहाँ याग विशेष कौन है इति अपेक्षा क्योंकि याग सामान्य का विधान नहीं होगा फल सामान्य नहीं है फल विशेष है इति अपेक्षा उद्भिद शब्दात उद्भिद रूपो याग इति ज्ञायते है उद्भिदातिया दे दिया अर्थात उद्भिद नामक याग करना है ऐसा पता चलता है उद्भिदायागेन पशु भावेत उद्भिदा यजे तो पशु काम वाक्य का अर्थ हो गया उद्भिद नामक याग के द्वारा पशु भाव पशु प्राप्त कर नामधेय अन्वनाधिक हुआ सामनाधिकरण्य किसका किसका हुआ जो पंक्ति में दसम पंक्ति देख रहे थे उद्भिद शब्दात उद्भिद रूप याग इति ज्ञाएते प्रतिक्रिया था दशम पंक्ति में उसका आगे पंक्ति हम लोग देख लिए थे उद्भिद शब्द पुनर उद्भिद नामको यो यागह स सव अत्र याग विशेष विज्ञाते इत्य एवं चिद्धम उद्भिद शब्द धातु अर्थ सामनाधिकरण अन्वय उद्भिद शब्द धातु अर्थ के साथ सामनाधिकरण होगा अर्थात तो उद्भिद जो जिसको कहेगा धातु भी उसी को कहेगा धातु कौन है यज धातु याग याग उसी को कहेगा जिसको उद्भिद कर रहा है जैसे देवदत्त तो जिसको कहेगा यह मनुष्य शब्द भी उसी को कह रहा है अर्थात देवदत्त तो नामक मनुष्य या देवदत्त तो मनुष्य समानाधिकरण हो गया वो पिंड हो गया अधिकरण इसी प्रकार की वो जो याग क्रिया उसको याग शब्दों से भी कहा जाएगा उद्भिद शब्दों से कहा जाएगा इसी मूल में कह दिया गया कि समानधिकरण नाम धेय उद्भिद और याग ये दोनों समान अधिकरण हो गया तो अर्थात याग याग ही होना चाहिए दोनों एक ही अर्थ में रहेंगे नीलम उत्पलम जैसा विशेष तो उद्भिद याग तो ये विशेष जैसे नीलम उत्पलम समानाधिकरण होता है इसी प्रकार के उद्भिद नामक याग ये नामधेय हो गया अजय अंतर विधेय अर्थ विधेय हो गया याग तो फिर याग अर्थात याग सामान्य का विधान कर देंगे क्या नहीं।, नहीं करेंगे क्योंकि फल बैलक्षण है तो आपको कर्म बैलक्षण होना चाहिए इसलिए कहते विधेय जो अर्थ है विधेय हो गया याग याग का परिच्छेद करवाए यही याग करना है तो ये परिच्छेद करवायाद पूर्ण निगम पूर्ण पूर्ण मध्य पूर्णमादायशिष्य ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य